Rocky, all of us. नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है और आज हम लोग चिंचवड़ से गीता माता कॉलेज जो है वहाँ से बच्चे जुड़ रहे हैं उनका ओपन राउंड आज शुरू हो रहा है और अभी हमारे बीच में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में शिवानी नाम की विद्यार्थी हमारे साथ हैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत है yes, शिवानी अपने बारे में बताइए सर कम फ्रॉम गीता माता कॉलेज and I am in इन commerce. my name is Shivani Nirvan. निर्वाण okay, शिवानी क्या बनना चाहते हैं आप वैसे sir singing तो मतलब मेरी hobby है और अगर इसमें कुछ करियर होता है तो इसलिए अपना passion करियर सब बनाना चाहती हूँ <laughs> ओके okay, शिवानी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आप सही जगह पे पहुँचे हैं सही प्लेटफॉर्म पे आप हो जहाँ से आप इसमें करियर भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वही चीजें आती है कि मेहनत करनी पड़ती है और अगर आप गाने के बारे में या सिंगिंग का कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं क्या न, मतलब कोई क्लासेस तो नहीं है ऐसे घर पे अच्छा अच्छा चलिए क्लासेस हम लोग आपको देते रहेंगे ट्यूटोरियल हफ्ते में या महीने में एक बार लिंक पे जाके उसको डाउनलोड करके सुन के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो yes, शिवानी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड में डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा गाना आप खुल के विदाउट फियर आप हमें सुनाइए स्वागत है आपका यस सर आई वुड लाइक टू सिंग सर आज की फिल्म का सॉन्ग चाहूं मैं या ना हम्म स्टार्ट करूँ स्टार्ट कीजी ये मुझे चाहू मै अपनी तुध तो का पता दी, बता दी चाहो मैं आना हाँ तू ही मुझको बता रही चाहो मैं आना अपनी तू तो का बता दी चाहो मैं आना इतना बता दो तुझको चाहत पे अपनी मुझको यूं तो अब जो लगी हम मिलने तुझे jin ओके okay, शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और सभी को पसंद आ रहा है तो शिवानी लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, शिवानी आपको क्या लग रहा है गाना गाने के बाद अच्छा <laughs> लग रहा है मतलब ओके <laughs> ओके <laughs> okay. okay, okay, शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल दी बेस्ट हमारी और से, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू थैंक यू सर नमस्ते ओम शांति मैं हूँ हरीश मोयाल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 नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और हमारे बीच में गीता माता कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं तो अभी हमारे साथ है आरती जोशी आरती जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए आपके घर में कौन कौन है और आप क्या कर रहे हैं सर आई एम इन गीता माता कॉलेज आई एम इन इलेवेन्थ कॉमर्स माई नेम इज आरती जोशी And my family, are my mother, and one आ, फादर क्या करते हैं आपके? सर, मेरे में करते है। और आरती आप क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर सर मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ तो अच्छी बात है ना नहीं वो तो अच्छी बात है ही है लेकिन उसके लिए रियाज प्रैक्टिस बहुत कुछ करना पड़ता है तो आप आ, सीख रहे हैं क्या अभी क्या कभी सीखा था आपने कुछ से घर में ही गाना गाती हूँ टीवी पे सुनती हूँ अच्छा लगता है गाना गाना भी। ओके आरती चलिए बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप हो और आपके लिए एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के माध्यम से आपकी आवाज रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुनने वाले तो आरती जोशी आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप ओपन ग्राउंड में हो तो आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए मुकड़ा और अंतरा पूरा गाना नहीं गाना है ठीक है स्वागत है पहली नजर ने कैसा जादू कर दिया तेरा बन बेटा है मेरा जिया जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता उस पल को मिलके आजी ले जरा मैं हूँ यहाँ तू है जहा मेरी बाहों में मै जा ओ जाने जा दोनों जहा मेरी बाहों में मिया आ भी जा, जाने जा दोनों जहा मेरी बाहों में आ भी जा हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है बिन तेरे लम्हा भी दुश्मार है धड़कने तुझसे ही चुकरारे तुझ से हते तुझे से चाहते तू जो मिला एक दिन यहा मेरी बाहों में आ आ भी जा। ओ जाने जा दोनों जहा मेरी बाहों में मिया आ आ भी भी जा जा जा ओ जाने जा, दोनों थैंक यू सर ओके आरती जोशी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और मैं चाहूंगा हमारे लिसनर से कहना चाहूँगा कि आरती जोशी की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आरती जोशी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे इस नंबर आरोप ओके आरती जोशी हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सर हेलो सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्नेहा बोल रहे हैं माता जूनियर कॉलेज फ्रॉम कॉमर्स माय नेम स्नेहा इलेवें ओके स्नेहा बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं उनके बारे में बताइए पापा मम्मी और मेरे छोटे भाई बहन और मैं अच्छा पूरे टोटल फैमिली कितने में आप फाइव में आप बड़े हैं ये yes, सर तो बड़े तो जिम्मेवार है आप पे Yes, <laughs> ओके ओके स्नेहा बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हैं किस तरह का करियर के बारे में सोच रहे अभी सर बेसिकली तो मुझे फैशन डिजाइनर बनना है बट सिंगिंग से मुझे एक अलग पहचान बनानी है इस वर्ल्ड में क्या बात है और फिर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कुछ रियाज कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लासेस ज्वाइन किया है नो सर ओके ओके चलिए आपको क्लासेस मिलेंगे तो आप सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ये सर डे ओके चलिए मैं पूनम जी के पास सब कुछ क्लासेस के लिंक दे देता हूँ उनसे डाउनलोड करके आप ले सकते हैं ठीक है ना? सर। न yes ओके, आ, स्नेहा बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा कि आपको एक बड़ा मंच मिल रहा है तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जहाँ पर लोग आपको सुनेंगे रेडियो के माध्यम ऐसी तो मैं चाहूंगा की आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है आपका स्टार्ट थैंक सर मिले हो तुम हमको मिले हो तुम हमको तो बड़े नसीबों से चुराया है मेरी सतेंग तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मेरी सुत लगी स्नेहा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने चॉइस किया था बहुत ही अच्छा गाया भी आपने तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट जिसने गुलम से ताजा को सिकंदर क्या था जिसने गुलम से जा सुनवा और बच्चे जो है एक के बाद एक हमारे बीच में आ रहे हैं अभी हमारे बीच में मानसी वाड़ी है मानसी आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए जी नमस्कार मेरा नाम मानसी है मैं हूँ और गाना गाना मेरे लिए ज़्यादा कुछ मतलब मायने रखता है है इट इज़ हॉबी मुझे बट बनना डॉक्टर डॉक्टर सो ओके आप बने यही हमारी लोगों की सेवा करें और अपनी भी सेवा करें और ओपन ड्राउंड के ऑडिशन में आपको कौन सा गाना आपका जो पसंदीदा है वो अच्छी तरह से आप प्रेजेंट करें मुकड़ा नंत्र आप पूरा गाना नहीं गाना है ठीक है स्वागत है स्टार्ट uh, मेरा गाना है कैसी पहली नहीं नहीं नहीं ये बाते, ये बातें बातें हैं पुरानी कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी थामा करो का इसको किसने खाइए तो बेहद पानी कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी <laughs> la la la la o la la la, la, la, la. zu zu zu मानसी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और पसंद आए तो मानसी वाड़ी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर एंड मानसी ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू नमस्कार आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में गीता माता कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओपन राउंड का ऑडिशन हो रहा है अभी हमारे बीच में अमया नेरकर हैं अमया नेरकर बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आपको अपना परफॉर्मेंस दी बेस्ट देना है और थोड़ा अपने बारे में बताइए बचपन से पैशन थी सिंगिंग की बचपन से से गुनगुनाते रहता था कुछ ना कुछ अभी जैसे अरिजीत सिंह जब जब से आए हैं सिंगिंग सिंगिंग वर्ल्ड में तो तब तो से एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला है और एक ऐसी सीरीज है कि मैं भी कुछ बड़ा बनके के दिखाऊ क्योंकि मेरे फैमिली में वैसे हम तीन ही लोग हैं मैं मेरे मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे मम्मी पापा का ये सपना है कि मैं सिंगर बनू ओके अमय नेरकर बहुत ही अच्छी बात है और वो सपना पूरा होने के लिए आपको इस तरह के मंच की जरूरत है जो हम लोग आप उस मंच पे आप हैं तो अच्छी बात है हम लोग आगे आपको टच में रहना आप हमारे तो हम लोग आगे आगे आपको ले जाएंगे ठीक है न और मैं चाहूंगा ओपन राउंड में आप जो है अपना पसंदीदा गाना सुनाइए स्वागत है आप तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजू तुमरा हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजू तुमरा तुझसे जुदागरे हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम हो तेरे लिए हर रोज जीते कुछ किया मेरा वक्त सभी नहीं नहीं मेरा और सास तेरा तुम हो अब तुम ही हो सुंदगी अब तुम हो चैन दूरी मेरा दूरी मेरी आशिकी अब तुम लोग ये आने तो को, को सुंदा सारे को सा तुझे गान कर तुम्हें अब तुम्हें जिंदगी अब तुम हो चंदी अब तुम्हें क्यूँकी तुम्ही अब तुम्हें जिंदगी अब तुम्ही, तुम्ही चनबी ओके okay, अमैया नेरकर बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और मैं चाहूंगा कि अमया नेरकर की आवाज़ पसंद आए तो जरूर अमया नेरकर ए एम ई ए वाई ए नेरकर एनई आर -E के आर लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, अमया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर गीता माता कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं ओपन राउंड का ऑडिशन में बहुत ही अच्छी अच्छी आवाजें आप सुन रहे हैं तो ओपन राउंड ऑडिशन में अब हमारे बीच में तनया तया हमारे बीच में है तनया आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए नमस्ते मेरा नामयाजेंट कर रही हूँ और मैं इलेवेंस में पढ़ रही हूँ अभी ओके तनया अपने परिवार के बारे में बताए फैमिली में कौन कौन है अ, मेरे फैमिली में तीन लोग है मेरे पापा मेरी मम और मैं मम्मी को सिंगल चाइल्ड मैम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और क्या बनना चाहते हैं वैसे आप? आ, मुझे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए तनिया बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आपको पूरे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा की बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका पसंदीदा गाना हमें सुनाइए एक मुकुड़ा एक अंतरान ठीक है सुगी कभी जो बादल बरसे पहली कभी न तूने मुझे गम दिया से मुझे क्यों ना कर दिया गुजारी थी जो लम्बी प्यार की हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर तूने बदली क्यों बधाई क्यों किया भी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आखे भर के तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लू मैं खुद को पागल कह लू तो गंदे खुशियां सहलू साथ नहीं मेरा मेरी तो सब मिटा दे सभी आ जा मैं चाहू मुझे मुझे सेवा ले सारा समझ में तो ले मैं हूँ क्या थैंक यू सर ओके okay, तनया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो तनया लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, तनया बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू थैंक यू सर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड गीता कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में हैं अभी साक्षी जगता हमारे बीच हैं तो साक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप आपका पसंदीदा गाना सुनाइए गाना चाहती हूँ पल पल दिल के पास जो किशोर कुमार ने गाया था जी तो मैं पल पल दिल के पास तुम रहते हो पल पल दिल के पास तुम रहते हो जीवन में थी प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल के धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो छ तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह रहे थी तुम मुझे बांध लो बंधन में ये कैसे सपने हैं बेगाने हूं कर भी क्यों लगते अपने हैं मैं सोच में रहता हूं डर डर के कहता हूं पल पल दिल के पास तुम रहते हो पल पल, पल पल दिल के पास तुम रहती हो थैंक यू ओके okay, साक्षी बहुत ही प्यारा सा ओल्ड मेलोडी आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें अच्छा लगे आपकी आवाज तो साक्षी की आवाज अच्छी लगी हो तो साक्षी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके साक्षी ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड सुन रहे हैं अभी हमारे बीच में आदिति वांगीकर बहुत-बहुत स्वागत है इस ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने फैमिली के बारे में और आपके पढ़ाई के बारे में, okay, तो में चार लोग पापा मम्मी और मेरी छोटी बहन छोटी बहन को भी गाना बहुत पसंद है पापा को भी गाना बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने मुझे भी गाना सिखाया और उन्होंने मुझे खास किसी क्लासेस सुगम संगीत सीखने भेजा विक्रम पर करके यहाँ जब मैं दो सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तब तब से मैंने स्टेज परफॉर्मेंस देने शुरू किए थे तो गाने के तरफ बहुत अट्रैक्शन आ गया था तब से ओके okay, okay. ओके बहुत ही अच्छा लगा आपको पहले से बैकग्राउंड है गाने का और दो साल के थे तब से आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा ओपन राउंड में आपको पसंदीदा गाना सुनाना है मुकड़ा तो स्वागत है आपका ओके okay, तो मैं आशा गाने वाली हूँ जु पानी की हो आस आस पर्मा हो जो खास खास आशाई हर कोशिश में हो वार बार कर दरियाओं को आशाएफानों को मंजिल आशाए खिले बिल्के उम्मीद हंसे बिल्के अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएँ छिले दरकी उम्मीदें हसें दरकी अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी oh oh oh oh oh oh गुजरे सी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाए लेकर सूरत से आग आ गए जाप अपना राग राग आशाए कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाए खिले दुख की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 अदिति बात बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ये प्यारा संगीत आपने इकबाल फिल्म का सुनाया आशाए बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग था और आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए तो पसंद आए तो लिख के भेज दीजिए आदिति चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके आदिति ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच कविता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपके बच्चे जो हैं 20 बच्चों का नाम आया है सभी लोगों ने अभी हमने आठ एक लोगों का बच्चों का सुना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस ओपन राउंड के लिए ऑडिशन के लिए आप बच्चों की ढेर सारी जो शुभकामना है अपने बारे में बताते हुए कॉलेज के बारे में बताते हुए बच्चों के लिए शुभकामना दें जी कविता जी हाँ मैं कविता प्रिंसिपलता महता एस एस गीता माता जूनियर कॉलेज और मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ और ये ओपन प्लेटफॉर्म हमने बच्चों के लिए दिया है और ये फर्स्ट टाइम है की हम लोग डायरेक्ट ऑडिशन दे रहे हैं बच्चे बच्चे बहुत खुश है रिस्पॉन्स अच्छा आया है इसलिए हम भी लोग भी खुश है आपको थैंक्स फॉर गिविंग द प्लेटफॉर्म टू अस थैंक यू सो मच ओके okay, कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड अपने कॉलेज के बारे में बताये कितना पुराना है कितने समय से है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर चलती हैं हमारा कॉलेज तीन साल पुराना है और लेकिन तीन साल में हमने इतना इम्प्रूवमेंट किया है कि तीन साल में हमारे साइंस के तीन डिविजन हो है। okay. गए हैं लगभग साढ़े चार बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे है साइंस और कॉमर्स दोनों का परमिशन है हमें और तीन साल से और हमारा रिकॉर्ड भी हंड्रेड रिजल्ट का है और ऑल ऑल राउंडर बच्चे देखने के लिए हैं प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडिंग कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओपन राउंड के डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में अपने बच्चों के साथ थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर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 ho rahi ho rahi ho rahi ho rahi ho rahi ho rahi कारवा है ये तेरा इंतहा है साथीन कारवा है ये तेरा इम्तहा है यू ही चला चल दिल के सहारे करती है मंज तुझ को इशारे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 ho rahi ho rahi ho rahi ho rahi ho rahi ho rahi रुख जाना नहीं तू तो कहीं हार के काँटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के रुक जाना नहीं तू तो कहीं हार के काँटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ho oh, rahi ho oh, rahi ho oh, rahi ho oh, rahi ho oh, rahi ho oh, rahi ho oh, rahi, oh, rahi. छु दे के तू तो चला था सपने ही लेके कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काँटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही राही हो राही राही हो राही राही राही ओ राही